आएगा। शाबाश मुझे शाबाश मुझे विश्वास है कि शेर से तुम जरूर जीतोगे। तुम उसे मूर्ख बना सकते हो, हमें नहीं जंगली, तुम शिकारी नहीं, अभी तो तुम बिल्कुल बच्चे हो। हाँ और सुनो। शिकार बंदूक से होता है सभी जानते हैं तुम गप्पे मत आ को और अगर वाकई शिकारी हो तो शेर को पकड़के दिखाओ हाँ शेर को पकड़ के दिखाओ, शेर शेर पकड़ो, पकड़ो। दिखाओ। हिम्मत नहीं है シェルカンガーガーボケー。 बगीरा जी, क्या तुमने किसी शेर को देखा इधर? शे, शे, शेर? क्यों? नहीं, बगीरा जी, मैंने नहीं देखा। सच मैंने तो नहीं देखा। किसी शेर को नहीं देखा। सच के नाम कसम से। मैं तुमसे पूरा सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने शेरखान को देखा है? इनकार करोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा समझे? हाँ, नहीं, म� तुम्हारी विरादरी का है समझे? हाँ, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। झूठ मत बोलो। कहाँ छुपा है तबाकी? आ, सच क्या ना, मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा। शेरगढ़ के साथ वो भी गायब है। हम्म, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। मैं कसम खा कर कहता हूँ बगीरा वो जहाँ कहीं भी छुपे हैं मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। तब आकी मैं तुम्हें और शेरखान को ढूंढ लूँगा, होशिया। शेर खान का कहीं कुछ पता चला, बगीरा? नहीं अकडू, वो कहीं और निकल गया होगा, जंगल से बहुत दूर। मुझे डर है वो कोई हमले की योजना न बना रहा हो। अगर ये सच है तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक कहते हो पकडू, वो जो कुछ भी कर रहा है तबाकी उसके साथ है। अगर वो दोनों मिल गए तो जबरदस्� अच्छा हाँ बहुत अच्छी योजना है हमें शेरखान को पहाड़ी नदी के किनारे ही दबोचना होगा वहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा समझे हम्म हम्म तुम समझ रहे हो ना मोगली हाँ हाँ अगर शेरखान वहाँ आ गया तो फंस जाएगा हाँ शेरखान जैसे बड़े जानवर को लड़ने के लिए खुले मैदान की जरूरत होती है अ <laughs> खुद को हमारे हवाले कर देगा। वाह, कमाल की योजना है, बगीरा। मजा आ गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शेरखान नदी के किनारे से भागने में कामयाब हो जाए। अच्छा सवाल है, लेकिन हम उसके चारों तरफ पैरा लगा देंगे। ये काम तो वैसे कर देंगे। हम्म, अच्छा विचार है। हम उन्हें भगा के नदी तक ले हम हर, हर कदम, कदम पर तुम्हारा साथ देंगे मुगली हाँ हा? हा? हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे हम्म हम्म ठीक है अब मैं शेरखान को ढूंढता हूँ जब तक वो नहीं मिलता चैन से नहीं बैठूँगा वो जरूर मिलेगा आओ बगिरा, तुमने मोगली और सबको मेरी योजना समझा दी है ना? हाँ सरपंच, क्या उन सबने मान लिया? <laughs> मानते कैसे नहीं बालू? हाँ शेरखान का कुछ पता चला? हम्म, नहीं अभी नहीं। वो बदमाश शेर। हम्म। सुनो बालू। हाँ। आओ जमीली। कोई पता चला शेरखान का? कौन शेरखान? छुपाओ नहीं बगेरा मुझे सब कुछ मालूम है। चमेली तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? चमेली को मैंने बताया था। लीला ये सब चमेली को बताने की तुम्हें क्या जरूरत थी और तुम्हें लीला को बताने की जरूरत थी। तो क्या हुआ? मैं भी तो मदद कर सकती हूँ। शेरखान से टकराने के लिए म और खाके कहीं सुस्ताने लगेगा। सब जानते हैं शेर का पेट भरा हो तो वो कम खतरनाक होता है और भूखा हो तो तो वो कुछ भी कर सकता है। हम्म, हमेशा की तरह हम तुमसे सहमत हैं चमेली। शेर खान को हराने में ये तरकीब काफी उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन पहले हम उसे ढूंढ तो लें। सुनो दोस्तों तबाकी मि� मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो पहाड़ी नदी के किनारे घूम रहा था। क्या कहा तुमने? नदी के किनारे? हाँ, बहुत अच्छे। बगीरा, तबाकी वहीं किसी गुफा में छुपा होगा, और मुझे यकीन है शेरखान भी उसके साथ होगा। तराह, खुशियाँ रहना। शुक्रिया चिल कितना सुन्दा नदार आ है अच्छा तु यहां चुपा है जरा हॉल पास से देखता हूं हुआ शेरखान उस गुफा में है मैंने खुद देखा बहुत अच्छे मैं सबको खबर करता हूँ मैं यहीं उस पर नजर रखता हूँ मैं गया और आया कैसी आइचील मोगली शेरखान का पता चल गया वो तबाकी के साथ किसी गुफा में छुपा है बहुत अच्छे शुक्रिया आइचील मेरा शुक्रिया आधा मत करो मोगली उसे कां और बगिरा ने कहां छुपा है वो पहाडी नदी के पास किसी गुफा में जहां हम चाहते थे वहीं छुपे हैं वो लोग बगीरा ने कहा है कल शुबह का सूरज निकलते ही तैयार रहना मैं चलता हूँ तुम हिम्मत से मुकाबला करना शेर खान का शेर खान Mmm. <sighs> अब देखना वो खापी कर तान कर सुजाएंगे। हाँ भालू, पेट भरने के बाद शेर खान थोड़ी देर तक सुस्ताने लगेगा। हमारे लिए यही अच्छा है। <laughs> काश की मोगली और सब ठीक ठाक हो। チェロ इनको हमारी भैंसे इनको जंगली भैंसों को भगाकर ले गया उन्हें भगा लो काश मोगली को कुछ न हो जाए नहीं नहीं भालू उसे थोड़ी देर हो गई है वो जरूर आएगा और ये मत भूलो बगीरा और सब उसके साथ है वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मोगली। चलो, चलो। कि जाग जाओ, अजीब आवाजें आ रही हैं। लगता है उसूर बिजली कड़क रही है। दुश्मन, मैं दुम्हें चेताव नहीं देता हूँ हमारा जेंगल छोड़के चले जाओ नहीं तो अन्जाम बहुत बुरा होगा किस ने शेर खान को लड़कारने की हिम्मत की है हाँ モティケティノベティセサマセテヘムカブラハムカレンゲ ठीक है हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे पिता मोती की आत्मा की शांति के लिए हम ये लड़ाई तुम्हें ही लगने देंगे। हाहाहा <laughs> हाहा जैसा बाप वैसा बेटा। बहुत इंतजार किया मैंने। अब तुम मेरे हो बच्चे। छोड़ दो मुझे। 松総長まつもぐれいで手に向かっておいせい Huh?